तत्व जिज्ञासा करें कि हमें हमसे कुछ पाप हो गया और हमें इस पाप से मुक्त होने के लिए हमें एक मौका दिया प्रकृति ने तो हम ऐसा कार्य कर कर जाए कि दोबारा इस पाप में संसार में हमको दुखमय संसार में आने की आवश्यकता ना पड़े इसे कहते जीवन का परम लक्ष्य है तत्व जिज्ञासा तो किसकी तत्व जिज्ञासा करें तो शिव महाराज जी कहते हैं तत्व जिज्ञासा जैसे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 पुरुष अवतार तो भगवान के जो पुरुष अवतार हैं वो तीन होते हैं करुणा, करुणा, है? करुणा दक्षा विष्णु गर्भोदक्षा विष्णु शीरो विष्णु करुणा दक्षा विष्णु क्या करते हैं करुणा दक्ष विष्णु जो है वो तत्वों को पैदा करते हैं मतलब संसार को पैदा करते हैं और गर्भो विष्णु क्या करते हैं उनमें प्रवेश कर जाते हैंगे जब उन्हें लेटने की जगह नहीं मिलती उनके शरीर से पसीना फैताएगा उससे एक समुन्द्र का निर्माण हो जाता है वे उस समुद्र में जा कर लेट जाते हैं इसलिए उन्हें कहा जाता है नारायण नार कहते पानी को जण कहते घर पानी जिनका घर उनका नाम पड़ गया नारायण वो लेट गए फिर उनकी नाभी से कमल का फूल खिलता है इस तरह से जो है ब्रह्मा जू से पैदा हो जाते हैं और जो शीरो दक्षा विष्णु है ये दरवाज़ा हैगा क्योंकि जैसे हमें आने जाने के लिए दरवाजे की आवश्यकता पड़ती है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 गणेश जी को भी बताया गया है वहाँ पर क्योंकि हमारा जो ग्रंथ है ब्रह्म वे, पुराण ये भी वैष्णव ग्रंथ है जैसे कि अठारह प्राण है ना अठारह प्राणों में 6 सतोगुणी 6 रजोगुणी और 6 तमोगुणी तो ये सतोगुणी प्राण है वैष्णव ग्रंथ है इसी तरह से फिर तीसरी कैटेगरी भगवान के अवतारों के बताई गई उसे कहते लीला अवतार जिसमें मत्स्य है यज्ञ है नरनारायण है कपिल देव जी है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 तेरहवा मोहिनी चौदवा नरसिंह वामन, सोलहवा परशुराम सत्रहवा व्यास अठारवा राम उन्नीसवा बलराम बीसवें कृष्ण बुद्ध और कल कल्कि। तो इन अवतारों के विषय में श्री सूर्य महाराज जी बताते हैं लेकिन सूर्य महाराज जी से एक भूल हो गई तो सूर्य महाराज जी ने क्या कह दिया कि कृष्ण अवतार है जबकि